परमार्श प्रसंग दो सौ साठ तो फिर सब उपासना सकाम है समझकर क्या नहीं करना चाहिए करने के लिए कौन मना करता है जब तक जी में आए खूब करो उनसे चित्त उदार और प्रसन्न होता है सद्विचार और सत्कार्य के अनुष्ठान के द्वारा सात्विक भावों का उदय होता है धर्म कर्म में विश्वास और उस ओर आकर्षण पैदा होता है फिर भी यह ज्ञान रखो कि वे धर्म तो अवश्य है कर्मकांड के अंतर्भूत है पर भक्ति नहीं है भक्ति में खरीद बिक्री दुकानदारी नहीं लाभ हानि का हिसाब लगाना नहीं और न है फल की आकांक्षा वहाँ केवल है अपने प्राण प्रिय देवता को अपना शरीर मन प्राण सर्वस्व अर्पण करना उनको प्यार करके परिपूर्ण तृप्ति क्योंकि उन्हें प्यार कर लेने पर फिर और कुछ प्राप्त करने की या आकांक्षा की वस्तु ढूंढने पर भी नहीं मिलती प्रेम के लिए ही प्रेम प्रेम करना ही स्वभाव है यदि प्रेम न किया जाए तो जैसे प्राण निकलते हों ऐसा भाव यह है भक्ति की पराकाष्ठा परा शुद्धा निष्काम प्रेम भक्ति पर इस तरह की भक्ति अति विरली है वह पहले से ही आप रूप नहीं आती इसीलिए कर्मकांड का वैधि भक्ति का अनुष्ठान शास्त्रों में विहित है। उन सब का श्रद्धा विश्वास के साथ पालन करने से ईश्वर की कृपा से क्रमशः चित्त हो जाता है मन का मैल धुल जाता है, स्वल्प फलों की चाह तुच्छ मालूम पड़ने लगती है अनित्य विषयों में वैराग्य उत्पन्न होता है तब अक्षय परम पद की प्राप्ति के लिए हृदय व्याकुल हो उठता है इसी अवस्था को पराभक्ति या परम ज्ञान कहते हैं दो सौ इकसठ वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य और सत्य पालन करने से वाणी सिद्ध हो जाती है ईश्वरी शक्ति का विकास होता है ऐसे मनुष्यों के वाक्य कभी भी मिथ्या नहीं होते जिसको जो कहे उसे वही मिल जाता है अभिशाप या आशीर्वाद कुछ भी हो वे जिसकी मंगल कामना करते हैं उसका मंगल ही होता है उनके शुद्ध मन में जो भी संकल्प उठता है वही सिद्ध हो जाता है दो जो भगवान को प्राप्त करना चाहे उन्हें किसी भी अवस्था में सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए उसके फलस्वरूप यदि सहस्त्रों दुख कष्ट भी भोगना पड़े तो भी वह अच्छा ही है तभी तो सत्य स्वरूप भगवान मिलेंगे सत्य के छूटते ही भगवान का भी छूटना हुआ सत्य की अमोघ शक्ति है पिता के सत्य की रक्षा के लिए राम वन में गए पंच पांडवों ने द्रौपदी को लेकर निर्वासन स्वीकार किया राजा हरिश्चंद्र का सर्वनाश होकर वे राह के भिखारी बने पुराणों में सत्य निष्ठा के और भी सतसह दृष्टांत हैं अपना जीवन विसर्जन करके भी सत्य पालन हमारे श्री ठाकुर माँ को ज्ञान अज्ञान शुचि असुचि अच्छा बुरा पाप पुण्य धर्म अधर्म आदि सब कुछ समर्पित कर सके पर सत्य असत्य मां को नहीं दे सके कारण वे कहते थे कि सत्य दे देने पर फिर किसके सहारे रहें